गौतम बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमाच्छादित हिमालय पर्वत तो और भी हैं हिमाच्छादित पर्वत और भी हैं पर हिमालय अतुलनीय उसकी कोई उपमा नहीं हिमालय बस हिमालय जैसा है गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है उतना किसी और ने नहीं गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवता उपलब्ध की है, उतनी किसी और के माध्यम से नहीं गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है और विशेषकर उन्हें जो सोच विचार चिंतन मनन विमर्श के आदि हृदय से भरे हुए लोग सुगमता से परमात्मा की तरफ चले जाते हैं लेकिन हृदय से भरे हुए लोग कहां हैं और हृदय से भरने का कोई उपाय भी तो नहीं है हो तो हो न हो तो न हो ऐसी आकस्मिक नैसर्गिक बात पर निर्भर नहीं रहा जा सकता बुद्ध ने उनको चेताया जिनको चेतना सर्वाधिक कठिन है, विचार से भरे लोग बुद्धिवादी चिंतन मननशील प्रेम और भाव से भरे लोग तो परमात्मा की तरफ सरलता से झुक जाते हैं उन्हें झुकाना नहीं पड़ता उनसे कोई ना भी कहे तो भी वे पहुंच जाते हैं उन्हें पहुंचाना नहीं पड़ता लेकिन वे तो बहुत थोड़े और उनकी संख्या रोज थोड़ी होती गई है उंगलियों पर गिने जा सके ऐसे लोग मनुष्य का विकास मस्तिष्क की तरफ हुआ है मनुष्य मस्तिष्क से भरा है इसलिए जहां जीसस हार जाए जहां कृष्ण की पकड़ न बैठे वहां भी बुद्ध नहीं हारते वहां भी बुद्ध प्राणों के में पहुंच जाते बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म कहा गया है बुद्धि पर उसका आदि तो है अंध नहीं शुरुआत बुद्धि से है प्रारंभ बुद्धि से है क्योंकि मनुष्य वहां खड़ा है लेकिन अंत अंत उसका बुद्धि में नहीं अंत तो परम अतिक्रमण है जहां सब विचार खो जाते सब बुद्धिमत्ता विसर्जित हो जाती जहां केवल साक्षी मात्र साक्षी से रह जाता है लेकिन बुद्ध का प्रभाव उन लोगों में तत्म अनुभव होता है जो सोच विचार में कुशल है बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ पच्चीस वर्ष पहले बुद्ध ने वह कहा जो आज भी सार्थक मालूम पड़ेगा और जो आने वाली सदियों तक सार्थक रहेगा बुद्ध ने विश्लेषण दिया एनालिसिस दी और जिस जैसा सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया कभी किसी ने ना किया था और फिर दोबारा कोई ना कर पाया उन्होंने जीवन की समस्या के उत्तर शास्त्र से नहीं दिए विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक उनके साथ श्रद्धा और आस्था की जरूरत नहीं उनके साथ तो समझ पर्याप्त है अगर तुम समझने को राजी हो तो तुम बुद्ध की नौका में सवार हो जाओगे अगर श्रद्धा भी आएगी तो समझ की छाया होगी लेकिन समझ के पहले श्रद्धा की मांग बुद्ध की नहीं बुद्ध ये नहीं कहते कि जो मैं कहता हूं भरोसा कर लो बुद्ध कहते हैं सोचो विचारो विश्लेषण करो खोजो पाओ अपने अनुभव से तो भरोसा कर लेना दुनिया के सारे धर्मों ने भरोसे को पहले रखा है सिर्फ बुद्ध को छोड़कर दुनिया के सारे धर्मों में श्रद्धा प्राथमिक फिर ही कदम उठेगा बुद्ध ने कहा अनुभव प्राथमिक है श्रद्धा आनुषंगिक है अनुभव होगा तो श्रद्धा होगी अनुभव होगा तो आस्था होगी इसलिए बुद्ध कहते हैं आस्था की कोई जरूरत नहीं है अनुभव के साथ अपने से आ जाएगी तुम्हें लानी नहीं और तुम्हारी लाई हुई आस्था का मूल्य भी क्या हो सकता है तुम्हारी लाई आस्था के पीछे भी छिपे होंगे तुम्हारे संदेह तुम आरोपित भी कर लोगे विश्वास को तो भी विश्वास के पीछे अविश्वास खड़ा होगा तुम कितनी ही दृढ़ता से भरोसा करना चाहो लेकिन तुम्हारी दृढ़ता कपती रहेगी और तुम जानते रहोगे कि जो तुम्हारे अनुभव में नहीं उतरा है उसे तुम चाहो भी तो भी कैसे मान सकते हो मान भी लो तो भी कैसे मान सकते हो तुम्हारा ईश्वर कोरा शब्द जाल होगा जब तक अनुभव की किरण न उतरी हो तुम्हारे मोक्ष की धारणा मात्र शाब्दिक होगी जब तक मुक्ति का थोड़ा स्वाद तुम्हें न लगा हो बुद्ध ने कहा मुझ पर भरोसा मत करना मैं जो कहता हूं उस पर इसलिए भरोसा मत करना कि मैं कहता हूं सोचना विचारना जीना तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर सही हो जाए तो ही सही है मेरे कहने से क्या सही होगा बुद्ध के अंतिम वचन अप अपने दिए खुद बनना और तुम्हारी रोशनी में तुम्हें जो दिखाई पड़ेगा फिर तुम करोगे भी क्या आस्था ना करोगे तो करोगे क्या आस्था सहज होगी उसकी बात ही उठानी व्यर्थ बुद्ध का धर्म विश्लेषण का धर्म लेकिन विश्लेषण से शुरू होता है समाप्त नहीं होता वाह समाप्त तो परम संश्लेषण पर होता है बुद्ध का धर्म संदेह का धर्म है लेकिन संदेह से यात्रा शुरू होती है समाप्त नहीं होती समाप्त तो परम श्रद्धा पर होती इसलिए बुद्ध को समझने में बड़ी भूल हुई क्योंकि बुद्ध संदेह की भाषा बोलते तो लोगों ने समझाई संदेह बाती है हिंदू तक न समझ पाए जो जमीन पे सबसे ज्यादा पुरानी कौन बुद्ध निश्चित ही बड़े अनूठे रहे होंगे तभी तो हिंदू तक समझने से चूक गए हिंदुओं तक कोई आदमी खतरनाक लगा घबराने वाला लगा हिंदुओं को भी लगा कि ये तो सारे आधार गिराते का धर्म के और यही आदमी है जिसने धर्म के आधार पहली दफा ढंग से रखे श्रद्धा पर भी कोई आधार रखा जा सकता है अनुभव पर ही आधार रखा जा सकता है अनुभव की छाया की तरह श्रद्धा उत्पन्न होती श्रद्धा अनुभव की सुगंध है और अनुभव के बिना श्रद्धा अंधी है और जिस श्रद्धा के पास आंख ना हो उससे तुम सत्य तक पहुंच पाओगे बुद्ध ने बड़ा दुस्साहस किया बुद्ध जैसे व्यक्ति पर भरोसा करना एकदम सुगम होता है उसके उठने बैठने में प्रमाणिकता होती है उसके शब्द शब्द में भजन होता है उसके होने का पूरा ढंग स्वयं सिद्ध होता है उस श्रद्धा आसान हो जाती है लेकिन बुद्ध ने कहा तुम मुझे अपनी बैसाखी मत बनाना तुम अगर लंगड़े हो मेरी बैसाखी के सहारे चलिए कितनी दूर चलोगे मंजिल तक न पहुंच पाओगे आज मैं साथ हूं कल मैं साथ ना रहूंगा फिर तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है मेरी रोशनी से मत चलना क्योंकि थोड़ी देर को संग साथ हो गया है अंधेरे जंगल में तो मेरी रोशनी में थोड़ी देर रोशन हो लोगे फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे मेरी रोशनी मेरे साथ होगी तुम्हारा अंधेरा तुम्हारे साथ होगा अपनी रोशनी पैदा करो ये बुद्ध का धम्मपद कैसे वो रोशनी पैदा हो सकती है अनुभव की उसका विश्लेषण श्रद्धा की कोई मांग नहीं है श्रद्धा की कोई आवश्यकता भी नहीं इसलिए बुद्ध को लोगों ने नास्तिक कहा क्योंकि बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि तुम परमात्मा पर श्रद्धा करो तुम कैसे करोगे श्रद्धा तुम्हें पता होता तो तुम श्रद्धा करते ही तुम्हें पता नहीं है इस अज्ञान में तुम कैसे श्रद्धा करोगे और अज्ञान में तुम जो श्रद्धा बांध भी लोगे वो तुम्हारी अज्ञान के से बना हुआ भवन होगा उसे तुम परमात्मा का मंदिर कैसे कहोगे वो तुमने भय में बना लिया होगा मौत डराती होगी इसलिए सहारा पकड़ लिया होगा यहां जिंदगी हाथ से जाती मालूम होती होगी इसलिए स्वर्ग की कल्पनाएं कर ली होंगी लेकिन इन कल्पनाओं से भय पर खड़ी हुई इन धारणाओं से कहीं कोई मुक्त हुआ है इससे ही तो आदमी पंगु है इससे ही तो आदमी पक्षाघात में दबा है इसलिए बुद्ध ने ईश्वर की बात नहीं की एच जी वेल्स ने बुद्ध के संबंध में कहा है कि पृथ्वी पर इस जैसा ईश्वरी व्यक्ति और इस जैसा ईश्वर विरोधी व्यक्ति एक साथ पाना कठिन सो गार्ड लाइक एंड सो गार्डलेस अगर तुम ईश्वरी प्रतिभाओं को खोजने निकलो तो तुम बुद्ध से ज्यादा ईश्वरी प्रतिभा कहां पाओगे सो so गार्डलेस और फिर भी इतना ईश्वर शून्य ईश्वर की बात ही नहीं की इस शब्द को ही गंदा माना इस शब्द का उच्चार नहीं किया इससे यह मत समझ लेना कि ईश्वर विरोधी थे बुद्ध उच्चार नहीं किया क्योंकि उस परम शब्द का उच्चार किया नहीं जा सकता उपनिषद कहते हैं ईश्वर के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन इतना तो कह ही देते बुद्ध ने इतना भी ना कहा वो परम उपनिषद है उनके पार उपनिषद नहीं जाता जहां उपनिषद समाप्त होते हैं वहां बुद्ध शुरू होते आखिर इतना तो कह ही दिया रोक ना सके अपने को कि ईश्वर निर्गुण तो निर्गुण उसका गुण बना दिया कहा कि ईश्वर निराकार है तो निराकार उसका आकार हो गया लेकिन बिना कहे न रह सके उपनिषद के ऋषि भी बोल गए मौन में ही संभालना था उस संपदा को बोलकर गवा बंद ही मुट्ठी लाख की थी खुली दो कौड़ी की हो गई वो बात ऐसी थी कि कहनी नहीं थी क्योंकि तुम जो कुछ भी कहोगे वो गलत होगा ये कहना भी कि परमात्मा निराकार है गलत है क्योंकि निराकार भी एक धारणा है वो भी आकार से ही जुड़ी है आकार के विपरीत होगी तो भी आकार से संबंधित है निराकार का क्या अर्थ होता है जब भी अर्थ खोजने जाओगे आकार का उपयोग करना पड़ेगा निर्गुण का क्या अर्थ होता है जब भी कोई परिभाषा पूछेगा गुण को परिभाषा में लाना पड़ेगा ऐसी निर्गुणता दी बड़ी नपुंसक है जिसकी परिभाषा में गुण लाना पड़ता है और ऐसे निराकार में क्या निराकार होगा जिसको समझाने के लिए आकार लाना पड़ता है बुद्ध से ज्यादा कोई भी नहीं बोला और बुद्ध से ज्यादा चुप भी कोई नहीं कितना बुद्ध बोले अन्यषक खोज करते हैं तो वो कहते हैं एक आदमी इतना बोला यह संभव कैसे उन्हें डर लगता है कि इसमें बहुत कुछ प्रक्षिप्त है दूसरों ने डाल दिया है कुछ भी प्रचित नहीं है जितना बुद्ध बोले पूरा संग्रहित ही नहीं हुआ है खूब बोले और फिर भी उनसे ज्यादा चुप कोई भी नहीं क्योंकि जहां जहां नहीं बोलना था वहां नहीं बोले ईश्वर के संबंध में एक शब्द ना कहा इस खतरे को भी मूल्य के लोग नास्तिक समझेंगे आज लोग नास्तिक समझे जा रहे हैं और इससे बड़ा कोई आस्तिक कभी हुआ नहीं बुद्ध महाआस्तिक है अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है तो फिर बुद्ध ने कुछ कहा चुप रह के इशारा किया पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक विन ने अपनी बड़ी अनूठी किताब क्टेटस ने लिखा है कि जिस संबंध में कुछ कहा ना जा सके उस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाना उचित है दैट विच कैन नॉट बी सेड मस्त नॉट बी से जो नहीं कहा जा सकता कहना ही मत कहना ही नहीं चाहिए अगर विटग बुद्ध को देखता तो समझता अगर विडगिन के वचन को बुद्ध ने समझा होता तो मुस्कुराते और उन्होंने स्वीकृति दे होती विडगिन को भी पश्चिम में लोग नास्तिक समझे नास्तिक नहीं पर जो कही नहीं जा सकती बात अच्छा है ना ही कही जाए कहने से बिगड़ जाती है। कहने से गलत हो जाती है। लाओ से तक कहता तो है प्रथम वचन में अपने ताओते किंग में कि सत्य कहा नहीं जा सकता और जो भी कहा जाए वो असत्य हो जाता है लेकिन फिर भी सत्य के संबंध में बहुत सी बातें कही बुद्ध ने नहीं कही तुम कहोगे फिर बुद्ध कहते क्या रहे बुद्ध ने स्वास्थ्य के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा केवल बीमारी का विश्लेषण किया और निदान किया औषधि की व्यवस्था की बुद्ध ने कहा मैं एक वैध हूं मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं मैं तुम्हारी बीमारी का विश्लेषण करूंगा निदान करूंगा औषधि सुझा दूंगा और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम जानोगे कि स्वास्थ्य क्या है मैं उस संबंध में कुछ भी ना कहूंगा स्वास्थ्य जाना जाता है कहा नहीं जा सकता बीमारी मिटाई जा सकती है बीमारी समझाई जा सकती है बीमारी बनाई जा सकती है बीमारी का इलाज हो सकता है सही हो सकता है गलत हो सकता है बीमारी के साथ बहुत कुछ हो सकता है स्वास्थ्य जब बीमारी नहीं होती तब जो शेष रह जाता है वही उस तरफ केवल इशारे हो सकते हैं मौन इंगित हो सकते हैं वे भी प्रत्यक्ष नहीं बड़े परोक्ष बुद्ध के धर्म को शून्यवादी कहा गया है शून्यवादी उनका धर्म है लेकिन इससे ये समझ लेना कि शून्य पर उनकी बात पूरी हो जाती नहीं बस शुरू होती बुद्ध एक ऐसे उत्तुंग शिखर है जिसका आखिरी शिखर हमें दिखाई नहीं पड़ता बस थोड़ी दूर तक हमारी आंखें जाती हमारी आंखों की सीमा है थोड़ी दूर तक हमारी गर्दन उठती है हमारी गर्दन के झुकने की सामर्थ्य और बुद्ध खोते चले जाते हैं दूर हिमाचादित शिखर है बादलों के पास उनका प्रारंभ तो दिखाई पड़ता है उनका अंत दिखाई नहीं पड़ता यही उनकी महिमा है और प्रारंभ को जिन्होंने अंत समझ लिया वो भूल में पड़ गए प्रारंभ से शुरू करना लेकिन जैसे जैसे तुम शिखर पर उठने लगोगे और आगे और आगे दिखाई पड़ने लगा और आगे दिखाई पड़ने लगेगा बहुत लोग बोले हैं बहुत लोगों ने मनुष्य के रोग का विश्लेषण किया है लेकिन ऐसा सचोट नहीं बड़े सुंदर ढंग से लोगों ने बातें कही बड़े गहरे प्रतीक उपाय मिलाए, हैं पर बुद्ध बुद्ध के कहने का ढंगी और अंदाजे बयां और जिसने एक बार सुना पकड़ा गया जिसने एक बार आंख से आंख में ली फिर भटक न पाया जिसको बुद्ध की थोड़ी सी भी झलक मिल गई उसका जीवन रूपांतरित हुआ आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ घर में उत्सव मनाया जाता था सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था पूरी राजधानी सजी थी। रात भर लोगों ने दिए जलाए, नाचे उत्सव का क्षण था बूढ़े सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था बड़े दिन की प्रतीक्षा पूरी हुई थी बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की मालिक बूढ़ा होता जाता था और नए मालिक की कोई खबर न थी इसलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा हो जाना पहले ही दिन जब द्वार पर बैंड बाजे बचते थे नई बचती थी फूल बरसाए जाते थे महल में चारों तरफ प्रसाद बढ़ता था हिमालय से भागा हुआ एक तपस्वी द्वार पर खड़ा हुआ आकर उसका नाम था असीता सम्राट भी उसे सम्मान करता था और कभी असीता राजधानी नहीं आया था जब कभी जाना था तो सुद्धोधन को सम्राट को स्वयं उसके दर्शन करने जाना होता था ऐसे बचपन के साथी थे फिर सुद्धोधन सम्राट हो गया बाजार की दुनिया में उलझ गया असीता महातपस्वी हो गया उसकी ख्याति दूर दिग्न तक फैल गई असीता को द्वारे पर आए देखकर सुदोधन ने कहा आप और यहां क्या हुआ कैसे आना हुआ कोई मुसीबत है कोई अड़चन है कहे असीता ने कही नहीं कोई मुसीबत नहीं कोई अड़चन तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ उसके दर्शन को आया शुद्धोधन तो समझ ना पाया सौभाग्य की घड़ी थी ये कि असीता जैसा तपस्वी और बेटे के दर्शन को आया भागा गया अंतग्रह में नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गया असीता झुका और उसने शिशु के चरणों में सिर रख दिए और कहते हैं शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा दिए फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे फिर आदमी छुटकारा नहीं पा सका और असीता हंसने लगा और रोने भी लगा और शुद्धोदन ने पूछा कि शुभ घड़ी में आप रोते क्यों हैं? अस्िता ने कहा यह तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है ये कोई साधारण कोई साधारण आत्मा नहीं असाधारण है कई सदियां बीत जाती ये तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है ये अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी हंसता हूं दर्शन मिल गए हंसता हूं प्रसन्न हूं कि मुझ की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए? सौभाग्य का क्षण है। रोता है इसलिए कि जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी जब दिग्ग में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे तब मैं न रहूंगा ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गए और एक बड़ी अनूठी बात अस्ता ने कही है वो ये कि अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी वो पूरी भी हो गई आज पछतावा होता है एक जन्म अगर और मिलता है तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की इसकी वाणी सुनने की इसकी सुगंध को पीने की इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती आज पछताता हूं लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूं यह मेरा आखिरी अवतरण है इसके बाद देना धर सकूंगा अब तक सदा ही चेष्टा की थी कि कब छटकारा हो शरीर से कब आवागमन से आज पछताता हूं कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता, इसे तुम थोड़ा समझो बुद्ध के फूल के खिलने के समय असीता चाहता है कि अगर मोक्ष भी दांव पर लगता हो तो कोई हर्जा नहीं तो तब से पच्चीस साल बीत गए बहुत प्रज्ञा पुरुष हुए लेकिन बुद्ध अतुलनीय और उनकी अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया कृष्ण की बात कितनी ही समझा के कही जाए इस सदी के लिए मौजूद नहीं बैठती फासला बड़ा हो गया है बड़ा अंतराल पड़ गया है कृष्ण ने जिनसे कहा था उनके मनों में और जिनके मन आज उसे सुनेंगे बड़ा अंतर बुद्ध की कुछ बात ऐसी है कि ऐसा लगता है अभी अभी उन्होंने कही बुद्ध की बात को समसामयिक बनाने की जरूरत नहीं है वो समसामयिक है वो कंटेम्प्रेरी है कृष्ण पर बोलो तो कृष्ण को खींच के लाना पड़ता है बीसवीं सदी में बुद्ध को नहीं लाना पड़ता है बुद्ध जैसे खड़े ही है बीसवीं सदी में ही खड़े और ऐसा अनेक सदियों तक रहेगा क्योंकि मनुष्य ने जो होने का ढंग अंगीकार कर लिया है बुद्धि का वो अब ठहरने को है वो अब जाने को नहीं और उसके साथ ही बुद्ध का मार्ग ठहरने को है उनका विसलेशन है। जो जीवन की समस्याओं की गहरी छानबीन की है उसका विश्लेषण एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करना क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है जिन जिनपे तुम श्रद्धा कर लो ये तो निष्पत्तियां हैं प्रयोग की अगर तुम भी इनके साथ विचार करोगे तो ही इन्हें पकड़ पाओगे ये आंख बंद करके स्वीकार कर लेने का सवाल नहीं है ये तो बड़े सोच विचार मनन का सवाल है साधारणतः आदमी की जिंदगी क्या है कुछ सपने कुछ टूटे फूटे सपने कुछ अभी भी साबित भविष्य की आशा में अटके आदमी की जिंदगी क्या है अतीत के खंडहर भविष्य की कल्पनाएं आदमी का पूरा होना क्या है चले जाते उठते हैं बैठते हैं काम करते हैं कुछ पक्का पता नहीं क्यों कुछ साफ जाहिर नहीं कहां जा रहे हैं बहुत जल्दी में भी जा रहे हैं बड़ी पहुंचने की तीव्र उठकंठा है लेकिन कुछ पक्का नहीं कहां पहुंचना चाहते किस तरफ जाते हो कल में गीत पढ़ता था साहिर का न कोई ज्यादा न कोई मंजिल न रोशनी का सुराग न कोई ज्यादा न कोई मंजिल न रोशनी का सुराग भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी न कोई रास्ता न कोई मंजिल रोशनी का सुराग भी नहीं कोई एक किरण भी नहीं और पूरी जिंदगी अंधेरी घाटियों में सुनने में भटक रही भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी ऐसी ही मनुष्य की दशा है सदा से बहुत सी झूठी मंजिलें भी तुम बना लेते हो राहत के लिए कुछ तो चाहिए सत्य बहुत कड़वा है और अगर सत्य के साथ तुम खड़े हो जाओ तो खड़े होना भी मुश्किल मालूम होगा सिंगमन फ्रायड ने कहा है कि आदमी बिना झूठ के जी नहीं सकता झूठ सहारा है तो हम झूठी मंजिलें बना लेते हैं। असली मंजिल का तो कोई पता नहीं बिना मंजिल के जीना असंभव कैसे जियोगे बिना मंजिल के अगर ये पक्का ही हो जाए कि पता ही नहीं कहां जा रहे हैं तो पैर कैसे उठेंगे यात्रा कैसे होगी तो हम कल्पित मंजिल बना लेते एक झूठी मंजिल बना लेते उससे राहत मिल जाती लगता है कहीं जा रहे हैं कोई रास्ता नहीं है क्योंकि झूठी मंजिलों के कहीं कोई रास्ते होते जब मंजिल ही झूठी है तो रास्ता कैसे हो सकता है तो फिर हम रास्ता भी बना लेते रास्ता बना लेते हैं मंजिल बना लेते हैं सब कल्पित सब मन के जाल सब सपने और ऐसे अपने को भर लेते हैं और लगता है शून्य भर गया जिंदगी बड़ी भरी पूरी कोई कुछ दिन हुए चल बसा एक मित्र ने आके कहा कि आपको पता चला फला फला व्यक्ति चल बसे बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी मैंने पूछा रुको चल बसे ठीक उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता लेकिन भरी पूरी जिंदगी थी ये तुमसे किसने कहा शायद उन्होंने सोच के कहा भी नहीं था थोड़े झिझ के कहा मैं तो ऐसे ही कह रहा था कहने की बात थी पर मैंने कहा, कहा तो तुम भी सोचते होगे कि बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी मैं उनको जानता हूं और अगर तुम तो मुझसे पीछो तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो मरे हुए ही थे अब मरा हुआ मर जाए इसमें कौन सी बड़ी घटना हो गई जिंदा वो कभी थे नहीं क्योंकि जिंदगी तो सत्य के साथ ही उपलब्ध होती है और कोई जिंदगी नहीं है लेकिन जो झूठ के साथ जी रहा है वह भी सोचता है जिंदगी भरी पूरी कितने झूठ तुमने बना रखे लड़का बड़ा होगा शादी होगी बच्चे होंगे धन कमाएगा यश पाएगा और तुम मर रहे हो और तुम्हारे बाप भी ऐसे ही मरे कि तुम बड़े हो शादी होगी कि धन कमाओगे और तुम्हारा लड़का भी ऐसे ही मरेगा जिंदगी बड़ी भरी पूरी जा रही बाप बेटे के लिए मर जाता है बेटा अपने बेटे के लिए मर जाता है ऐसा एक दूसरे पर मरते चले जाते कोई जीता नहीं मरना इतना आसान जीना इतना कठिन लोग सोचते हैं मौत बड़ी दुस्तर है, गलत सोचते हैं मौत में क्या दुस्तरता है क्षण में मर जाते हो जिंदगी दुस्तर है सत्तर साल जीना होता है और बिना झूठ के तुम जीना नहीं जानते हो तो तुम हजार तरह के झूठ खड़े कर लेते हो यस, पद प्रतिष्ठा सफलता धन जब इनसे चुक जाते हो तो धर्म मोक्ष स्वर्ग परमात्मा आत्मा ध्यान समाधि पर तुम कुछ ना कुछ ताकि अपने को भरे रखो और ध्यान रखना बुद्ध का सारा जोर झूठ से खाली हो जाने पर सत्य से भरना थोड़ी पड़ता है झूठ से खाली हुए तो जो शेष रह जाता है वही सत्य है गई बीमारी जो बचा वही स्वास्थ्य लेकिन कितने ही लोगों ने जगाने की कोशिश की है तुम जागते नहीं आदमी का झूठ को पैदा करने का अभ्यास इतना गहरा है कि वो बुद्ध के आसपास भी बुद्ध भी मौजूद हो जगाने को तो उनके आसपास भी अपनी नींद की सुविधा जुटा लेता है बुद्ध जगाते हैं तुम उनके जगाने की चेष्टा को भी नशा बना लेते हो तुम हर चीज में से शराब निकाल लेते ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें से तुम शराब ना निकाल लो इसलिए तो बुद्ध आते हैं चले जाते हैं बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं विदा हो जाते हैं। तुम अपनी जगह अडिग खड़े रहते तुम अपने झूठ से हटते नहीं शायद बुद्ध पुरुषों ने जो कहा उसको भी तुम अपने झूठ में सम्मिलित कर लेते क्या है तुम्हारे झूठ का राज अहंकार अहंकार सरासर झूठ है ऐसी कोई चीज कहीं है नहीं तुम हो नहीं सिर्फ एक भ्रांति हो है तो पूर्ण सारा अस्तित्व इकट्ठा है यह भ्रांति है कि तुम अलग हो कल ही एक मित्र से मैंने कहा कि अब जागो तो उन्होंने कहा कि कोशिश बहुत करता हूं मन निंदा से भी भर जाता है अपने प्रति अपराधी भी मालूम होता हूं बेईमान भी मालूम पड़ता हूं क्योंकि जो करना चाहिए मालूम है समझ में आता और नहीं कर रहा हूं तो मैंने उनसे कहा तुम एक ही कृपा करो ये करने का ख्याल छोड़ दो क्योंकि उसने पैदा किया वही श्वास ले रहा है तुम करना भी उसी पर छोड़ दो उन्होंने कहा कि जन्म उसने दिया इतना तब तो मैं मान सकता हूं लेकिन बाकी और काम वही कर रहा है ये नहीं मान ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि बेईमानी भी वही कर रहा है अभी थोड़ा सोचने जैसा है हमें भी लगेगा कि बेचारा धार्मिक बात तो कह रहा है ये व्यक्ति कि बेईमानी कैसे परमात्मा पे छोड़ दूं लेकिन नहीं सवाल ये नहीं अहंकार ये कोई परमात्मा को बचाने की चेष्टा नहीं है कि परमात्मा पर बेईमानी कैसे सौंप दू ये भी अहंकार को बचाने की चेष्टा ध्यान रखना जब बेईमानी तुम करोगे तो ईमानदारी भी तुम ही करोगे लेकिन जब जन्म भी तुम्हारा अपना नहीं और मौत भी तुम्हारी अपनी नहीं है तो दोनों के बीच में तुम्हारा अपना कुछ कैसे हो सकता है जब दोनों छोर पर आए जब जन्म के पहले कोई और के हाथ में तुम हो मौत के बाद किसी और के हाथ में तो ये बीच की थोड़ी सी जो घड़ियां हैं इनमें तुम अपने को सोच लेते हो अपने हाथ में वही भ्रांति हो जाती है वही अहंकार तुम्हें जगने नहीं देता वही अहंकार सोने की नई तरकीबें व्यवस्थाएं खोज लेता है इसलिए बुद्ध पुरुष आते हैं उनके तीर ठीक तरकस से तुम्हारे हृदय की तरफ निकलते पर तुम बचा जाते हो हजारों खिचर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की आदमी ने कितने बुद्ध पुरुष पैदा किए हजारों खिचर पैगंबर तीर्थंकर हजारों खिचर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है ये सब तस्लीम ये सब स्वीकार कि हजारों बुद्ध पुरुष हुए पर इससे क्या फर्क पड़ता है आदमी अब तक भटकता है आदमी भटकना चाहता है कहता तो आदमी यही है कि भटकना नहीं चाहता कहते तो तुम मेरे पास यही हो शांत होना चाहते हैं सत्य होना चाहते सरल होना चाहते लेकिन सच में तुम होना चाहते हो या कि सरलता के नाम पर तुम नई जटिलता खोज रहे हो या सत्य के नाम पर तुमने नए झूठों की तलाश शुरू की है, या शांति के नाम पर अब तुमने एक नया रोग पाला अब तुम शांति के नाम पर अशांत होने को सुख हुए साधारण आदमी अशांत होता है सिर्फ शांति की तो कम से कम चिंता नहीं होती अब तुम शांति के लिए भी चिंतित हो पुरानी अशांति तो बरकरार अब तुम और धन करोगे उसमें। करोगे। उसमें, अब तुम कहोगे कि शांति भी चाहिए अब एक नई अशांति जुड़ी कि शांति नहीं झूठ तो तुम थे अब तुम कहते हो सत्य खोजेंगे अब तुम सत्य के नाम पर कुछ नए झूठ ईजाद करोगे स्वर्ग के मोक्ष के नर्क के परमात्मा के आकाश के मंदिरों में जाओ स्वर्गों के नक्शे टंगे पहला स्वर्ग दूसरा स्वर्ग पहला खंड दूसरा खंड तीसरा खंड सच खंड तक नक्शे टंगे हुए आदमी की मूर्ता की कोई सीमा है कोई अंत है अपने घर का भी नक्शा भी तुमसे बनेगा नहीं अपना भी नक्शा तुम बना ना सकोगे कि तुम क्या हो कहा हो कौन हो तुमने स्वर्ग के नक्शे बना लिए एक दुकान पर एक शिकारी को सामान खरीद रहा था अफ्रीका जा रहा था शिकार करने कहीं जंगल में भटक ना जाए इसलिए उसने एक यंत्र खरीदा है दिशा सूचक यंत्र कंपास और तो सब ठीक था उसने खोल के देखा लेकिन कंपास में पीछे एक आईना भी लगा था ये उसकी समझ में ना आया कोई कंपास है या किसी स्त्री का साज श्रृंगार का सामान इसमें आईना किस लिए लगा है है इसमें आईने की क्या जरूरत तो उसने दुकानदार से पूछा और सब तो ठीक है बाकी ये मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें आईना क्यों लगा दुकानदार ने ये इसलिए कि जब तुम भटक जाओ तो कंपास तो बताएगा स्थान आईने में तुम देख लेना ताकि पता चल जाए कौन भटक गया कहा भटक गए हो यह तो कम से पता चल जाए लेकिन कौन भटक गया है अपना पता नहीं स्वर्ग के नक्शे बना दिए विवाद चल रहे हैं लोगों के कितने नरक होते हिंदू कहते हैं तीन जैन कहते हैं सात बुद्ध ने बड़ी मजाक की उन्होंने कहा सात सौ मजाक की है क्योंकि बुद्ध को जरा भी उस उत्सुकता नहीं इस तरह की मूर्ताओं है लेकिन मजाक भी नहीं समझ पाते लोग बुद्ध के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं सात सौ ही होते हैं इसलिए कहे मैं तुमसे कहता हूं सात हजार आदमी सत्य से भी झूठ खोज लेता है इसलिए आदमी भटकता है बुद्ध बड़े शुद्ध खोजी हैं उनकी खोज बड़ी निर्दोष घर छोड़ा तो जितने गुरु उपलब्ध थे सबके पास गए गुरु उनसे थक गए क्योंकि असली शिष्य आ जाए तभी पता चलता है कि गुरु गुरु है या नहीं झूठे शिष्यों सां तो पता नहीं चलता लोग मुझसे पूछते हैं आके असली गुरु का कैसे पता चले मैं उनको कहता हूं तुम फिक्र ना करो अगर तुम असली शिष्य हो पता चल जाए नकली गुरु तुमसे बचेगा भागेगा कि ये चला आ रहा असली शिष्य ये झंझट खड़ी करेगा तुम गुरु की फिक्र ही छोड़ दो असली शिष्य अगर तुम हो तो नकली गुरु तुम्हारे पास टिकेगा ही नहीं तुम टिके रहना वही भाग जाएगा जिब्र की कहानी एक आदमी गांव गांव कहता फिरता था, था कि मुझे स्वर्ग का पता है जिनको आना हो मेरे साथ आ जाओ कोई आता नहीं था लेकिन लोगों को हजार दूसरे काम कोई स्वर्ग जाने की इतनी जल्दी वैसे भी किसी को नहीं लोग स्वर्गी तो मजबूरी में होते अब तो हाथ पैर ही नहीं चलते लोग मरघट पे पहुंच आते तब स्वर्गीय होते कोई स्वर्गीय होने को राज नहीं था लोग कहते आपकी बात सुनते जचती जब जरूरत होगी तब उपयोग करेंगे अभी कृपा करें अभी अभी हमें ने एक गांव में ऐसा वो आदमी का खूब धंधा चलता था क्योंकि जिनको स्वर्ग नहीं जाना इनको बचने के लिए भी गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी वो आ जाए गांव में और समझाए तो उसको कुछ सेवा भी करनी पड़ती पैर भी पढ़ने पड़ते कहते तुम बिल्कुल ठीक हो मगर अभी हम साधारण जन अभी संसारे उलझे हैं जब कभी सुलझेंगे जरूर आपकी बात का ख्याल करेंगे रख लेते हैं संभाल के हृदय में तो गुरु का धंधा भी चलता था ना कभी कोई झिझट आई थी ना कुछ एक गांव में उपद्रव हो गया एक असली शिष्य मिल गया उसने कहा अच्छा तुम्हें तो पक्का पक्का पता है बिल्कुल पक्का पता है क्योंकि अभी तो कोई झंझट आई नहीं थी तो उसने कहा अच्छा मैं चलता हूँ कितने दिन लगेंगे पहुंचने में? तब जरा गुरु घबराया कि उपद्रवी मालूम पड़ता है पैर छुओ बात ठीक चलने की बात मगर अब सबके सामने मना भी नहीं कर सका उसने कहा देखेंगे भटकाएंगे साल दो साल भाग जाएगा अपने आप छह साल बीत गए वो उनके पीछे पड़ा है वो कहता है कि कब आएगा अभी तक आया नहीं एक दिन उस गुरु ने कहा तेरे हाथ जोड़ता हूं भैया तू जब तक नमला था हमको भी पता था तेरे कारण हमारा भी असली शिष्य मिल जाए तो फिर गुरु अपने आप दुनिया में नकली गुरु हैं क्योंकि नकली शिष्यों की बड़ी संख्या है नकली गुरु तो बाई प्रोडक्ट वो सीधे पैदा नहीं होते नकली शिष्य उन्हें पैदा कर लेता बुद्ध सभी गुरुओं के पास गए गुरु घबरा गए क्योंकि यह व्यक्ति निश्चित प्रमाणिक था जो उन्होंने कहा वो इसने इतनी पूर्णता से किया कि उनको भी दया आने लगी कि तो हमने भी नहीं किया है कोई करते नहीं था तब तक बात ठीक थी, थी इस पे दया आने लगी इससे ये भी ना कह सकते थे कि तुमने पूरा नहीं किया इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है इसने पूरा पूरा किया उसमें तो रत्ती भर कमी नहीं रखी गुरुओं ने हाथ जोड़ के कहा बस हम यहां तक तुम्हें बता सकते थे इसके आगे हमें खुद भी पता नहीं सारे गुरुओं को बुद्ध ने चुका डाला एक गुरु साबित ना हुआ तब सिवाय इसके कोई रास्ता ना रहा कि खुद खोजे और इसलिए बुद्ध की बातों में बड़ी ताजगी है क्योंकि उन्होंने खुद खोजा किसी गुरु से नहीं पाया था किसी से सुन के नहीं दोहराया था फिर खुद खोज पर निकले नितांत अकेले बिना किसी सहारे के शास्त्र धोखा दे गए गुरु धोखा दे गए सब पीछे हट गए अकेला रह गया खोजी ऐसा ही होता है